पातंजल योग प्रदीप सठ दर्शन समन्वय सांख्य और योग दर्शन हे अर्जुन जिस प्रकार सत्व रजस और तमस इन तीनों में से प्रत्येक गुण बिना अन्य दो की सहायता के अपना कोई भी कार्य स्वतंत्र रूप से प्रारंभ नहीं कर सकते उसी प्रकार ज्ञान कर्म और उपासना भी अपने अपने कार्य में परस्पर एक दूसरे के सहयोग की अपेक्षा रखते हैं सांख्य निष्ठा में ज्ञान प्रधान है तथा कर्म और उपासना गौड़ एवं योग निष्ठा में कर्म और उपासना की प्रधानता है सांख्य और योग दोनों आरंभ में एक ही स्थान से चलते हैं और अंत में एक ही स्थान पर मिल जाते हैं किंतु योग बीच में थोड़े से मार्ग से घुमाव वाली पक्की सड़क से चलता है और सांख्य सीधा कठिन रास्ते से जाता है सांख्य और योग में बहिर्मुख होकर संसार चक्र में घूमने के कारण अविद्या अस्मिता राग द्वेष और अभिनिवेश क्लेश तथा सकाम कर्म बतलाए गए हैं और इसी क्रमानुसार अंतर्मुख होने के साधन अष्टांग योग, अर्थात यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि है योग द्वारा अंतर्मुख होना यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ये पाँच बहिरंग साधन है और धारणा ध्यान समाधि अंतरंग साधन है ये तीनों धारणा ध्यान समाधि भी असंप्रज्ञात समाधि स्वरूपावस्थिति के बहिरंग साधन है उसका अंतरंग साधन नेति नेति रूप पर वैराग्य है जिसके द्वारा चित्त से अलग आत्मा को साक्षात्कार कराने वाली विवेख्याति रूप सात्विक वृत्ति का भी निरोध होकर शुद्ध चैतन्य स्वरूपाव का लाभ होता है सांख्य द्वारा अंतर्मुख होना अष्टांग योग के पहले पांच बहिरंग साधन सांख्य और योग में समान है किंतु जहां योग में स्वालंबन अर्थात धारणा ध्यान समाधि द्वारा किसी विषय को ध्येय बनाकर अंतर्मुख होते हैं वहां सांख्य में निरालंब अर्थात बिना किसी विषय को ध्येय बनाकर अंतर्मुख होते हैं उसमें धारणा ध्यान और समाधि के स्थान में चित्त और उसकी वृत्तियां दोनों ही त्रिगुणात्मक है इसलिए गुण ही गुणों में बरत रहे हैं इस भावना से आत्मा को चित्त से पृथक अकर्ता केवल शुद्ध स्वरूप में देखना होता है यह आत्मा साक्षात्कार कराने वाली विवेक ख्यातिरूप एक गुणों की सात्विक वृत्ति है इस प्रकार पर वैराग्य द्वारा इस वृत्ति के निरोध होने पर शुद्ध चैतन्य स्वरूपावस्थिति को प्राप्त होते हैं योग में उत्तम अधिकारियों के लिए असंप्रज्ञा समाधि लाभ का विशेष उपाय ईश्वर परिधान यह ओम की मात्राओं द्वारा उपासना है अर्थात ओम के अर्थों की भावना करते हुए वाणी से जाप करना एक मात्रा वाले आकार ओम की उपासना है इसमें स्थूल शरीर का अभिमान रहता है इसलिए स्थूल शरीर के संबंध से जो आत्मा की संज्ञा विश्व है वह उपासक होता है और स्थूल जगत के संबंध से जो परमात्मा की संज्ञा विराट है वह उपास्य होता है ओम के मानसिक जाप में आकार उकार दो मात्रा वाले ओम की उपासना होती है इसमें सूक्ष्म शरीर का अभिमान रहता है इसलिए सूक्ष्म शरीर के संबंध से जो आत्मा की संज्ञा तेजस है वह उपासक होता है और सूक्ष्म जगत के संबंध से जो परमात्मा की संज्ञा हिरण्यगर्भ है वह उपास्य होता है जब मानसिक जाप भी सूक्ष्म होकर केवल ओम का ध्यान ध्वनि ही रह जाए तो यह अकार, उकार मकार तीनों मात्रा वाले पूरे ओम की उपासना है इसमें कारण शरीर का अभिमान रहता है इसलिए कारण शरीर के संबंध से आत्मा की जो संज्ञा प्राज्ञ है वह उपासक होता है और कारण जगत के संबंध से जो परमात्मा की संज्ञा ईश्वर है वह उपास्य होता है जब यह तीन मात्रा वाली ध्यान रूप वृत्ति भी सूक्ष्म होते होते निरुद्ध हो जाए तो अमात्र विराम रह जाता है यह कारण शरीर और कारण जगत दोनों से परे शुद्ध परमात्म प्राप्ति रूप स्वरूपावस्थिति है जो प्राणी मात्र का अंतिम ध्येय है